जिसके प्राण उस प्राण से मिलने के लिए जो हैं वो मार्ग की दूरी को मार्ग के कंटकों को अपमान को प्रहार को बदनामी को किसी प्रकार से मानता नहीं वो तो फिर उसके आंखों के सामने दीखते हैं श्याम सुंदर और मन लग जाता हो श्याम सुंदर से और वो फिर बिना विषाज के ये नहीं कि ये रोकते हैं जिनसे द्वेष करें न रोकने वालों पर ध्यान है और न ममता करने वालों में आ सकती है जो इसमें फंस गया वो तो रास्ते में रुक गया अगर वो रोकने वालों पर द्वेष करने लगा तो वहां से ध्यान छूटा और ममता करने वालों में आशक्ति की तब भी छूट गया तो वो सारे विघ्न बाधाओं को विघ्न बाधा दो तरह की होती है मीठी भी और कड़वी भी <coughs> मीठी में आदमी जल्दी बढ़ता है क्या करें भाई परिवार वाले छोड़ते नहीं ये संभालना है सब काम तो करना यार बड़ा हमारा आदर करते हैं इतना स्नेह करते हैं इनको छोड़ के हम कैसे दूसरे और दूसरा काम करें इस प्रकार ममत्व का बंधन जो है ये आसक्ति को और भी गाढ़ा कर देता है और जहां विरोध होता है वहां तो मन में बैर जाग उठता है द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ द्वेष विनाश चाहता है तो भगवान की ओर गति उसकी हटकर दृष्टि हटकर लग जाती है जिसको द्वेषी माना है उसका विनाश करने के लिए भ्रष्ट हो गया लेकिन जो एकमात्र भगवान की ओर ताकता है देखता है वो फिर दूसरी तरफ मुंह फेर कर देखता ही नहीं चाहे कोई स्तवन करे ममता करे और चाहे विरोध करे चाहे मारने को तैयार हो और चाहे मारे वो सब कुछ छोड़कर सब कुछ भूल कर किसी की परवाह न करके सारी विघ्न बाधाओं को चरणों से रोंदता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलता है तो आज ये गाय जा रही हैं बछड़ों की ओर नहीं बछड़ों के रूप में जो श्याम सुंदर हैं उनकी ओर बछड़े तो पहले भी थे और बछड़े तो वो घर पर छोड़ के आई हैं छोटे छोटे बच्चे स्तन पाई तो आज ये जा रही है वत्सरूपधारी श्याम सुंदर की ओर आकर्षित होकर इसलिए कोई भी बाधा विघ्नयु को रोक नहीं सका बड़ी भारी उन्होंने बाधा दी जितना बल था उन्होंने उनमें और बड़ी संख्या उनकी थी गोपालों की और ये गायों को रोकने में चलाने में उठाने में बैठाने में बड़े निपुण सब कला जब ये दक्ष रहे परंतु कोई रोक नहीं सके गाय दौड़ी ये लज्जित हो गए ये हार गए ना अरे इतने इतने तगड़े सब ग्वाले और गायों को रोक नहीं सके तो मन में सोचा कि नीचे बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे कि बोले ये बाबा लोग तो सब गायों को नहीं रोक सके तो मन में रज्जा आई और भय और क्रोध भी आया क्रोध आया इस बात पर कि ये ये तो बिचारे मान मान लिया जानवर ही हैं पशु हैं पर ये बच्चे तो सब आदमी हैं और ये दाऊ और ये श्याम सुंदर ये सब बड़े बड़े उद्भत हो गए हैं ये दो बात एक तो गायें इनका हल्ला सुनकर इनके बिचक जाती हैं और दूसरे गायों का स्नेह इनके प्रति बहुत है तो जहां इनको गायें देखती हैं वहां तो इनकी ओर चल पड़ती हैं ये तो उनका अनुभव था कुछ तो इधर ये लाए क्यों इनको बछड़ियों को इधर न लाते न हो हल्ला मचाते न बंसी बजाते न सिंगा बजाते तो ये गाय से उधर देखती क्यों तो मन में लज्जा हुई और गायों पर और बालकों पर गुस्सा आया आया अब ये गोपाश दरोधन आया स मध्य लज्जो रुमनुआया दुर्गा दुख चित्रो भी ते वो, वो सुदान ये गाय नीचे उतरी दौड़ी आई और ये दौड़ी तो बच्चे सब दौड़ गए सामने अब तो फिर बस मिलने घर की देर थी अब वो अपना सारा रस पान कराने के लिए अरे जो रस भगवान के सिवा दूसरे को पान कराया जाए वो रस तो विष बन जाता है पान करने वाले के लिए भी और कराने वाले के लिए भी सारा रस रसमय भगवान के अर्पण होना चाहिए तो गाय उन्हें अपना सारा रस जो कुछ उनमें मृत्यु भरा था वो सारा का सारा आज देने लगी चूने लगा रस दूध और बछेड़े में हूमक हुमक, हुमक और सब दूध पीने लगे अब वो गायों की आखें सारी अतृप्त होकर देखने लगी और चाटने लगी गायें समित गावो धो वत्सान वत्स वत्यो पिपायन गिलंते वचा लिहंत सुदसम मनो पी जायेंगी ये इस प्रकार मनो निगल जायेंगे ऐसे चाटने लगी चाटने लगी प्रेम ते गाढ़ो गिल गे जन अस सुख बाढ़ो ऐसा सुख बढ़ा कुछ ठिकाना नहीं अब ये बछड़े और गाय इस प्रकार से श्रीकृष्ण और श्रीकृष्ण के प्रेमी दो मिले श्रीकृष्ण और श्री कृष्ण के प्रेमी अब ये रसास्वादन में लग गए ये तो रस देने में रस लेने में दोनों में ही पान होता है भला ये तो लग गए इसमें तो और वे अब पीछे, पीछे पीछे लज्जित से होकर और क्रोध में भरे ये सब ग्वाले नीचे उतरे बोले डांटेंगे आज इन बच्चों को भी डांटेंगे तो बेचारे ये भी ऊपर खाबड़ रास्ते से उतरे कोई गिर पड़ा कोई ऐसा ही पर चलते चलते नीचे उतर ही आए बोले आज इन बच्चों को ठीक करना इन शिष्यों को डांटना ये बड़े बड़े ये उधमी हो गए हैं और मन में आता सो करते हैं ये किसी के सुनते नहीं भला इधर ले आए बछड़ू को सारी गायों को बिचुका दिया ये ठीक नहीं नीचे उतरे उतरती आंखें गई उन बच्चों की तरफ सारा क्रोध शांत हो तो लाल आंखें थी उन लाल आंखों में प्रेम के आंसू आ गए लड़ाई उतर गई सब सबके सब सहमे से रह गए हैं अब वो भूल गए गायों के बाद भूल गए कि गाय क्यों दौड़ी आई फिर हम क्यों आए हैं क्यों नीचे उतरे हैं गुस्सा है में आए हैं गायों को ठीक करने आए ये सब बात भूल गए उनके सामने रह गया उन बालकों का वो हंसता हुआ मुखमंडल उनकी चित्रवृत्ति निमग्न हो गई वो मानो एक बिजली का करंट सा मार गया सबको सारे के सारे स्नेह रस समुद्र में मानो डूब गए अब क्रोध कहाँ रहता ये तो जहां तक भगवत रस नहीं आता है तभी तक ये काम क्रोधाग रहते हैं भगवत रस का जहां उदय हुआ वहां ये अड़स कु सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं तो बस क्रोध की वृत्ति तो नाल कहा जल भुन गई अब उसमें डूब पहल उस स्नेह समुद्र में और अब उसमें अनुराग की प्रेम की तरंगें लगी उठने स्नेह समुद्र में प्रेम की लहरें उठने लगी और ये सब नाचते हुए उस प्रेम की तरंगों में दौड़ करके सब लोगों ने बालकों को गोदी में ले लिया, उठा दिया आए थे गांटने और दोनों और पुत्रों के शोको उठा लिया गोदी में हाथ में जो लाठी थी वो गिर गई नीचे और भुजाएं फैल गईं उनको हृदय से लगाने के लिए चिपका लेने के लिए मानो हजारों हजारों प्राणों की आतुरता यहां एक साथ उत्कंठा एक साथ इन गोपों में आकर के इकट्ठी हो गई हो बड़ा उल्लास बड़ा आह्लाद बड़ी प्रसन्नता बड़ा हर्ष सबने गोपों को उठा करके ये बत्सों को उठा करके हलो से लगा लिया और सिर सूँघने लगे तदीक्षणो प्रेम रुताशया जाता अनुराग आगत मन वोर्भकान दूर भी कर्म प्रमोद में भरकर सारे के सारे और वे अपने अपने उन बालकों को अपना पढ़ाया क्या जो बालक मिला उसको उठा करके हृदय से लगा लिया आए जिद पे रोषभर तादन मन अनुरागी तदत देखी बालक बदन बड़े प्रेम बड़े भाग जिदत रिश्वी घोर की बदन सब मिट गई तो नहीं थोर रहस लिये उरलाई सुट शीस पुन पुन उरलाई मानो परी परम निधि मानो परम निधि कहीं परी हुई मिल गई हो उठा के हृदय से लगा लिया ये दशा अब भगवान देखा लीला शक्तियां देखा कि अगर ही रहा तब तो इसमें तो काल का कोई व्यवधान तो आएगा नहीं और इस प्रेम में कभी कमी होगी नहीं ये भगवान और भगवान का प्रेम ये कभी बासी नहीं होते ये नित्य नए बने रहते हैं भला आज ये जितना भी विशेष प्रेम है वो तो आज है कल बदल जाता है रूप बदलता है मन बदलता है भाव बदलते हैं गुण बदलते हैं स्थिति बदलती है और कभी घटती है कभी बढ़ती है ये जो छह इसके रूप माने हैं किसी वस्तु का होना जन्म होना रहना बढ़ना घटना रूपांतर होना और नष्ट हो जाना ये संसार की प्रत्येक वस्तु में है भगवान में भी है और भगवान के प्रेम में भी है गुरु में भी वहां भी परिवर्तन है पर वहां परिवर्तन नित्य वर्धनशील है घटने बढ़ने वाला परिवर्तन नहीं है केवल बढ़ने ही बढ़ने वाला है कोई तो यार में पूर्ण नहीं ये चंद्रमा की भांति बढ़ता तो है पर पूर्णिमा इसकी कभी होती ही नहीं ये तो पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष आता है ना घटने का तो उस चंद्रमा में आता इस चंद्रमा में कृष्ण पक्ष नहीं आता इसमें कभी पूर्णिमा होती नहीं है तो नित्य नित्य वर्धनशील प्रतिक्षण वर्धन आनंद तो ये इनका दूध पिलाना और इनका पीना और इनका गोद लेकर सिर सुमना और इनका चिपचे उठना तो बंद होने का ही नहीं तो उत्तर उत्तर उत्तरो चला जाएगा इसमें कभी भी मन उबेगा नहीं उगताएगा नहीं तो अब वो सब सबके सब सर्थ आंखों के पलकें तो पल नहीं रही हैं और आंसू झर रहे हैं गोपों के और आंसूओं से अभिषेक हो रहा है बच्चों के मस्तकों का सूह ही मस्तक हाथ फेर रहे हैं सुदबुद खोई भ्रांत से खड़े उतारते नहीं हैं अब भगवान ने देखा कि ये बदलना है ना तो लीला शक्ति ने मन बदला देखा भाई तो देर हो गई तो गायों देखा लीला शक्ति ने देख लिया तो गायों भी सब अलग हो गई और गोप भी अलग हो गयी अब प्रेम तो उनका समाता नहीं आंखों से तो गायों के और गोपों के भी आंसू की धारा चल ही रही है तो वो जो आवेद था बढ़ रहा था वो रुक गया अब तो बस वो चलने लगे अब तो जो उनके आंसू हैं ये प्रेम के और परमानंद की स्मृति के आंसू हैं रास्ता एक बार दीखा नहीं फिर वो बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपने मन को यहीं छोड़कर केवल देह को लेकर तत्प्रव तो तो गोपास स्तूकश्री सहीपकता सदुस्मृत्यु अश्रवह चले वहां पर रोते हुए गद कंठ हो गया उनका बोल नहीं सके आंखों से आंसू करने लगे और बार बार घूम घूम कर जरा देख लें श्याम सुंदर की ओर बछड़ों की ओर गए ये सब लौटे अब ये दाऊ जी ने सब चीजें अपनी आंखों से आज देख लिया देखते तो रोज नहीं थे इस प्रकार की तो रोज आंखें उनकी इस तरफ गई नहीं आज दारू जी की आंखें इस तरफ गई ब्रजस् राम प्रेमर धेर वीक्ष उत्कंठम अनुक्षणम मुक्तस्तमी स्व प्रपत्व हितवित चिंत चिंत आज उनकी आंखें गई तो उन्होंने देखा ये क्या बात है सब चीजें उन्होंने आंखों से देखी तो जहां की इनकी कैसी थी आज एक बड़ा सुंदर कदम का वृक्ष रहा बछड़े सब चर रहे थे गाय ऊपर से आई बछड़ों ने स्तन पान किया ग्वाले आए उन सब ने अपने अपने बच्चों को उठाया स्नेह दान किया स्नेह रस पान किया कैसे गायें दौड़ी क्या हुआ ये सब पर देखा किस रूप में खड़े रहकर तो वो बड़ी सुंदर कदम्ब की छाया रही उस छाया में श्याम सुंदर खड़े कदम्ब के नीचे और उनके दहने कांधे पर अपनी भुजा टेके बाबू जी खड़े ये राम बलराम की झां कृष्ण बलराम की झांकी श्री कृष्ण को तो बोला नहीं कुछ भी चुपचाप वो मुस्कुराते मुस्कुरातों की नित्य की सामग्री है वो तो कोई नई चीज नहीं है श्रीकृष्ण के मुख का जो स्मित हास्य है ये तो क्रोध में रहता है जिन भक्तों ने श्रीकृष्ण को देखा है क्रोध में ये भगवान जो है ना ये दुग्ध धर्माश्रयी हैं क्रोध के काल में भी इनमें क्षमा रहती है और जब ये इनकी आंखें लाल होती हैं तब भी आंखों से इनके प्रेम रस बहता है जब इनके अधरों पर क्रोध आता है और क्रोध से अधर थरकते हैं उस समय इनके अधरों पर स्मित हास्य भी रहता है तो स्मित हास्य रहा ये तो अपना खड़े खड़े मधुर मधुर हंस रहे नहीं मैं देख रहेगा आज बड़ी लीला हो रही आज देखो दारू जी की क्या दशा हो रही है तो और ये सब लीलाएं देखी दारू जी के मन में आया कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है ये देखा गुस्से में भर आए थे नीचे उतरे उस, उस वक्त तक गोपों के आंखों में गुस्सा था और नीचे उतरते ही इन इन बच्चों को देखकर सारा गुस्सा उनका नष्ट हो गया और प्रेम बढ़ गया और ये गायों की दशा ये छोटे बछड़ों पर तो गायें प्रेम किया करती हैं तो छोटे बछड़े तमाम तो इन घर पर इन बछड़ों को तो ये कभी की छोड़ चुके ये तो संतना भी छोड़ चुके अब इनके मन में इस प्रकार का जो भाव आया क्या बात है अब ये संदेह आ गया इनके मन में अभी तक ऐश्वर्य शक्ति इनकी आज प्रकट है इनके मन में संदेह आ गया कि तो भाई बात क्या है ये जो इस प्रकार से हुआ और कैसे ये नई चीज हो गई तो कुछ भी हो निश्चय कर नहीं पाए तब अब मन में कई प्रकार के संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प करने वाला मन है निश्चय करने वाली बुद्धि है तो मन मन वो सोचने लगे कि भाई जगत में धन पुत्र स्त्री स्वामी सभी के हैं और सब लोग उनसे प्रेम करते हैं इसमें भी कोई संदेह नहीं परंतु वो प्रेम करते हैं सब अपने लिए ही जगत का जो प्रेम है ये प्रेम उनके लिए नहीं है नवा अरे पुत्र से काम पुत्र प्रियो भगवती आत्मनस्तु काम आया पित्र भगवती उपनिषद में आया कि ये बेटे से जो बाप प्यार करता है पत्नी से जो पति प्यार करता है भाई से जो भाई प्यार करता है घर से जो घर का मालिक प्यार करता है ये उनके लिए नहीं करता उनसे अपने को सुख मिलेगा अपने लिए करता है तो इसका अर्थ हुआ कि सबसे अधिक प्रिय आत्मा है ये वस्तु नहीं आत्मा के लिए ही सबसे प्रेम होता है प्रेम के पात्र कोई भी हो परंतु उसके सुख के लिए कोई प्रेम नहीं करता सुख प्रेम करता है आत्मा के लिए आत्मा की तृप्ति के लिए आत्मा का अनादर करके जब आत्मा अपने को दुख मिलता हो वहाँ लोग प्रेम करना छोड़ देते हैं भाई भाई को छोड़ देते हैं पिता पुत्र को छोड़ देते हैं पुत्र पिता को छोड़ देते हैं पति पत्नी को छोड़ देता है तो क्यों जब अपने सुख की आस नहीं रही तब लड़ते क्यों आपस में मुकदमे क्यों होते हैं मारपीट क्यों होती है बिछो विद्रोह क्यों होता है इसीलिए होता है कि उनसे अपने को आशा नहीं रही अपना सुख उनमें नहीं रहा और कहीं दुख की भावना हो गई तो मामूली मामूली वस्तुओं को लेकर के झगड़ पड़ते हैं मारपीट खून खराबी हो जाती है तो आत्मा का अनादर करके कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता तो जगत का प्रेम तो ये अपने स्वार्थ के लिए होता है प्रेम होता आत्मा से और ये श्रीकृष्ण जो है ये तो आत्मा के आत्मा है ये तो आत्मा नहीं ये तो आ, ये तो आत्मा के आत्मा है और फिर ये इनके पास हैं तो फिर इनसे प्रेम न करके और ये बछड़ों में प्रेम करे जिनका मनुष्य भगवान में लग जाए उसका क्या कभी भोगों में फिर लग सकता है जिसको उस स्वाद की जरा सी भी मिठास मिल जाए वो कभी जगत के भोगों की ओर जा सकता है